दक्षिणाश्च एक गवात्यपरिमित सर्वस्वता दक्षिणा से क्या लेना है एक गौ से लेकर के अपरिमित संपूर्ण दक्षिणा जो कुछ भी अपना स्व है सब को दान देना सर्वस्व शुरू किया है ना कटो कारण में आता है सर्वस्व दक्षिणा से उसने शुरू किया था विश्वजित याग है याग है, ये सर्व, दक्षिणा वाले याग है तो एक गाय से आर करके संपत्ति को ही, जो कुछ भी है सब को दक्षिणा रूप देने का नाम यहाँ दक्षिणा लेना संवत्ला सबसे काल को लेना है कौन सा काल हो गए सर्व तो है ही है कर्मांग कर्म का काल उसको ले लेंगे इन कर्म का प्रकरण है इसलिए कर्मांत काल को लिया जाएगा कर्ता, और कौन है? कर्म लोका लोक शब्द क्या लेंगे? फलभूता यजमान यजमान के प्रति कर्म का फल रूपेण प्राप्त होने योग्य जो वो सब लोक शब्द का विशेष सोमो यहाँ लो लोकेशन यूरिया तपति चे च दक्षिणायन उत्तरायन मार्गद्व गुद विद्युत विशेष बता रहे उन लोगों को दो तो लोक प्रसिद्ध है एक लोक वह सोमलोक चंद्रलोक दूसरा सूर्यलोक उत्तरायण मार्ग दक्षिण मार्ग के लेकर के हैं जिन लोको में चंद्र किरणों से वह पवित्र किया जाता है वो समस्त लोकों को लेना दक्षिण मार्ग से प्राप्त होने वाले समस्त लोकों को कभी यहाँ पर सोम पुनाति लोकान पवते मन पुनाति लोकान जहा जिन लोगों में चंद्र अपने किरणों से पवित्र कर देता है उन समस्त लोगों को कह दिया सोमहात्र और, और जिनमें ये सूर्य तपे जिनमें सूर्य की किरण से तपता है तेज वो सब लोगों को मिले से पहला सोम दक्षिणायण मार्ग वाला हो गया और सूर्य उत्तरायण मार्ग इन द्वय के द्वारा गम्य इन दोनों के द्वारा दो मार्गो के द्वारा जो गम्य समस्त लोक है उनको ग्रहण करना है ब्रह्म लोक आ गया जो कैसा है वो विद्युत कर्त विद्युत कर्ता को प्राप्त होने वाला फलभूत है और दक्षिणायन मार्ग अविद्युत होने वाला फलभूतालोक है तस्माच देवाद्या मनुष्य पशबी प्राणापाव तप श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधि उसी तस्तन उसी पुरुष से स्वपादिक्रम से देवाहा देवता लोग इंदिरादि वस्वादि बहुत प्रकार की देवता लोग हैं गणेश भी होते हैं व्यक्तिगत भी होते हैं व्यक्तिशा भी होते हैं ऐसे बहुत प्रकार से प्रसन्न प्रसूता उत्पन्न हुए हैं सात्या इस साधगण ये भी दस होते हैं मनुष्य इनका तो कोई ठिकाना नहीं चित्र संज्ञा कर्माधिकृता कर्मचार मनुष्य लोग पशव ग्राम पशु और अरण्य में होने वाले पशु वयांशी सब प्रकार के पशु पक्षियां चढ़िया प्राणापानो प्राण और अपान श्वास और उच्छ्वास आदि विष्यान लेना तप संपूर्ण पुरुषार्थ के साधनों का एकमात्र कारण जो तप है पुरुषार्थ का साधन ही है तप तप के बिना कोई पुरुषार्थ होता नहीं है जितनी ज्यादा आधुनिक सुख सुविधा जो जुगाड़ कर लेता है उतना ही वो पुरुषार्थ ही हो जाता है पुरुषार्थ तप मूल आधार है और तप वही कर सकता है जिसके बाद सरल संसाधन नहीं है संसार तो जुगाड़ कर रखता है तब कर पाएगा कभी नहीं कर सकता और कहते हैं श्रद्धा आस्थिक बुद्धि रूपा जो श्रद्धा सत्या और मित भाषण का नाम सत्य है ब्रह्मचर्या अष्ट प्रकार के मैत्रों का अभाव विधिश्चर हाँ, विधि में विधि ये सभी उस पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं ऐसा समझो विधि से तात्पर्य इसलिए कर्तव्यता को लेना कि में कर्तव्य कह चुके हैं पूर्व मंत्र में है ना उसकी इति कर्तव्यता तस्माच पुरुषात् कर्मा देवा कर्मांगूत देवता पैदा हुए सबसे पहले बहुदा बहुत प्रकार के हो भी विके न प्रसुता सम्यक प्रसुता गण से और कहीं व्यक्ति भेद से गणशा समूह समूह में चलने वाले लोग हैं और एक एक चर के चलने वाले लोग हैं क्षत्रिय देवता लोग समूह में नहीं चलते बनिए होते हैं जो समूह चलते हैं क्षत्रिय और ब्राह्मणों का समूह नहीं बनता ये आज कल सब बना लिए हैं आजकल वो भी टिकते भी नहीं हुआ एक शहर में दो, दो तीन दिन, दिन ब्राह्मण सभा बन गए आपस लड़ गए अग्रवाल सभा है मान लो बनी होगी है वो दो दो तो तीन टाइम कभी नहीं होता दो अग्रवाल सभा कभी नहीं मिलेगा विष्णु सभा है वो दो नहीं मिलेगा एक ही उग्रसेन ने उनकी अपनी ये बना रखी है तीन, वो कभी अलग नहीं होते टूटते नहीं क्यों ने पता है टूटेंगे तो उनकी सारा किसने से ठप हो जाना है जिसे गणेश चलते और क्षेत्र अपने बल के आधार पर चलता है सब अपने अलग अलग, अलग चलेंगे ब्राह्मण तुम्हारे साथ क्यों होना है हम अपना अलग पंडित कर लेंगे उनको गणेश हराना कोई जरूरी अपना अस्तित्व के लिए इसलिए गणेश इनको मना लिया। बाकी सबको व्यक्ति ही चलते है देव विशेष आह ये देवताओं के विशेष जाति विशेष देवताओं में ही है भी दस होते गीतावर में हम लोगों ने सब नामों को अलग बताते भी हैं सारी चीजें मनुष्य कर्माधिकृता मनुष्य हो जो कर्म्यधिकृत पशवा ग्राम्य आरण्य ग्राम्य पशु आरण्य जंगल में होने वाले पशु वयांशी पक्षे न पक्षिया जीवन च मनुष्यदीना प्राणपान मनुष्यदियों जीवन के कारण पूरा प्राण और अपान भी उसी भ्रम से पैदा हुआ विश्राम करते है यहां प्राणापनों के बाद विश्राम होना चाहिए मनुष्य भी नाम प्राणापद जो जीवन है वो भी भ्रम से पैदा हुआ वृहि अब हवीरथ वृ और जो मुख्य रूपण दो नाम ले रहे जो बहुत सारे धन धान्य होते हैं दो नाम मुख्य रूप से रह रहे हैं जो कि भविष्य योग्य तप, पुरुष संस्कार लक्षण स्वतंत्र कर्मांग बुद्ध तप है कुछ पुरुष का संस्कार करने वाला तप है कुछ स्वतंत्र तप हो सकता है कोई न कोई फल के लिए किया जा रहा है जो फल साधन था पुरुष ये पुरुष संस्कृत बहुत कर्मानुष्ठान योग्यता आप अनुभवती जिससे यह पुरुष कर्म के अनुष्ठान के योग्य हो जाता है उनको भी संस्कार में ले सकते हैं आप स्वतंत्र पयोव्रतम ब्राह्मण से वागु राज्य आमिषा वैश्यता पयोव्रत ब्राह्मणों के लिए विहित है क्षत्र गिले यु लपसी लप्सी है ना दलिया का बनाते नहीं बनाते हैं बहुत आपके खूब बनता है जिस दिन वो क्या है काला होता है उस दिन लीत बनाते हैं बड़े भंडारे में गोड डाल के हलवा जैसे समझो क्या बोलते आप उसका दलिया का हलवा उसको यवाकू कहा संस्कृत में वो क्षत्रिय के लिए कहा था और आम शाह खा के व्रत करना वैश्यों के लिए छेना दूध को फाड़ देना गरम गरम जो उबालता हुआ दूध में खट्टा डाल दो से फट जाएगा जलाएं से सना वाजिने ठोसों से बचता है छानने के बाद वो अंशा उसको खा के जीना चाहिए वैश्य को व्रत में ऐसे वेदों में विधान किया गया है तपते पैसे दही मानिया मंत्र में से बोला उबालता हुआ दूध में क्या करना है दही डाल देना फट जाएगा स्वतंत्र स्वतंत्र क्या तब होगा कृत चांद्रायण आदित्य श्रद्धा सर्वपुरुषार्थ साधन प्रयोग प्रसाद की बुद्धि जिसके वजह से सगल पुरुषार्थ साधनों का प्रयोग करने में व्यक्ति का चित्त प्रसन्न रहता है चित्त की प्रसन्नता का स्वरूप है वो जिसके वजह से आदमी सगल पुरुषार्थ के साधनों को करने में लगा रहेगा जिसकी चित्त तो प्रसन्न नहीं है खिन्न है तो किसी विधि को पालन नहीं करेगा वो क्यों पालन करेगा तो कर्म क्यों अनुष्ठान करेगा अनुष्ठान नहीं करेगा जित्त प्रसन्न रहता है तब अनुष्ठान करने मन होता है ठीक है दुखी आदमी क्या करेगा अरे भगवान तुम्हें साथ ही दे रहे हैं कुछ भी करो सुनता ही नहीं क्या करना है वही भगवान भगवान नहीं कोई देवता नहीं कुछ नहीं ऐसा होने लगेगा नास्तिक हो जाता है का कारण है उसको श्रद्धा पर। और आस्तिक की बुद्धि आस्ति आस्ति आस्ति वाले को हैं। श्रद्धावान पुरुष है और इस बुद्धि का नाम श्रद्धा तथा तो सत्या सत्यम क्या है अमृत वर्जनम यथाभूतार्थवचन चीड़ा करम तीन बात कल सत्य व्याख्या में जिसमें अनृत वर्जन अनुठोड़ा सा वे मिला व ना हो जैसा देखा सुना समझा हुआ है यथार्थ एथा वचन जो जैसा था वैसे जो वैसे कथन करना किन्तु अपीड़ा कर्म यह कठिन काम है अगले को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे ऐसी बात है कहना वो सत्य वचन हम आखिर कहा ऐसे सत्य बोल पाएंगे झूठ ही प्रिय है लोगों के लिए और पीड़ा करे सत्य बोलिए पीड़ा पहुंच जाएगा आजकल वही सत्य ठीक लग रहा है हाँ, आप खाए पिए आज हाँ, खाए पिए खुश होगा नहीं खाए पिए नहीं है तो चलाओ खाओ बोल दो तो खुश है ऐसे बिल्कुल क्षुद्र व्यावहारिक सत्यता ही आज लोगों को प्रिय होता है नहीं तो झूठ ही प्रिय और फिर भी दावा करके जिंदगी में मैंने झूठ कभी नहीं बोला जिंदगी छल कपट नहीं दिया किसी को धोखा नहीं दिया जिंदगी भर की ठेका ले लेंगे जड़ है झूठ झूठी तो बोल रहा है ये जो बोल रहा है झूठी तो बोल रहा है जिंदगी भर झूठ नहीं बोले ही बड़ा झूठ है कोई नहीं समझता हम झूठ बोल रहे हैं बोलो तो है हमें दावा कर रहा हूं आपने सच्चाई ब्रह्मचरिया मैथुन असमचर्य क्या है अष्टा मैथुन का प्रयोग न करना भाषण संकल्प्यवसायर्ती क्रियार, क्रिया निवृत्तिरवन मैथुनम प्रवदी मनीषि दर्शन देखना अपने विपरीत लिंग के लोगों को देखना लड़का लड़की को देखता है देखता है और लड़की लड़के को देखती है ये आपस में देखना ये भी भोग है गलत दृष्टि देखना ही भोग करना है स्पर्शण छूना ये भी एक अंग है कि गलत भाव से छुएगा तो वह मैथुन के समान है खेल ही और हंसी मजाक करके उसको उकसाने की कोशिश करना क्षण संकल्प कर दिया और एकांत बुला करके बातचीत करने लगा गुहे भाषण संकल्प अद्यवसायर निर्णय ले लिया इसके मुझे संबंध करना ही है और अंत में क्रिया निवृत्त रेव क्रिया की सिद्धि कर दी ये तथा मैथुनम अष्टांगम यह मैथुन के आठ अंग है प्रबोदी में सिन्हा ऐसे महान विद्वान लोग कहते हैं प्रकार का इन अंगों आठ अंगों में से किसी भी अंग का पालन समाचरण न करना ही ब्रह्मचारी है इति कर्तव्यता और विदिशा गया कर्तव्यता कर्तव्यता किंचा इतने ही नहीं विद्या का सारा विषय पता है ना अब मान तर आ रहे जी सात साथ, साथ, साथ कई बार आए आएगा बोला था मैं आ रहा है लोका एष चरंती गुहाशिया निप्त सप्त सप्त उस पुरुष से ही ये सात प्राण पैदा हुए हैं पांच प्राण तो दुनिया में प्रसिद्ध सात प्राण कौन सा हो इसलिए एक अधिकरण ही है ब्रह्म में सप्तम्याधिकरणम सप्तम एक अधिकरण है तो ब्रह्म सूत्र दो चार पांच और छह दो सूत्रों में होता है ये प्राण से तात्पर्य ये खोपड़ी में इत्यमान जो सात छेद दो कान दो आंख दो नाक और एक मुंह है ना ये सात दो दो चार दो छह सात ये सात जो प्राण सिलकर है सप्त सप्त्राण प्रबंती दो नेत्र दो श्रोत्र दो और एक मुख ये मस्तकस्त जो है इनको सात प्राण कहते पुरुष उत्पन्न होते हैं सप्तार्च और सात अर्चिया सात दीप्तियां अर्थात क्या इन सप्त प्राणों के अप्रप्र विषय को प्रकाशित करने वाली जो वृत्तियां हैं उनको सात अर्चिया कह दिया दो कान से निकलने वाली वृत्ति दो आम से निकलने वाली वृत्ति दो घ्राणी से निकलने वाली वृत्ति और मुंह से निकलने वाली जो वृत्ति समिधा सप्त हो महा और समिधा सप्तः सात विषय रूपी समिधा है और सात विषय विज्ञान होना जो है वही होम है विषय समिधा है और प्राण इंद्रिया है वृत्ति अर्या है और इन तीनों का संबंध से हुआ जो विज्ञान है वही होम है पीछे का कल्पना है और सप्ताही में लोका ये चरण थी और जो सात गोलक जिनमें ये इंद्रिया व्यवहार कर रही है कि गोलकों को कर दिया लोक प्राणा ये शो हो चरण दी वे लोका सप्ताह ये जो गोलक हैं, ये भी साथ है जिनमें प्राण जो सात इंद्रिया प्रसंचरण करते रहते हैं वे भी उसी ब्रह्म से प्रकट हुए हैं गुहाशया नि किस प्रकार प्रतिदेह में स्थापित ये सात सात पदार्थ समझो सप्त निहिता नि कहा कहते हैं इसी शरीर के अंदर इस प्रकार प्रतिदेह में स्थापित है ऐसा पुरुष लोगों को जानना चाहिए जोड़ देंगे। आप तो चिंतन करने वालों को यह समझना चाहिए जिस इन सात चीजों में हम गर्व कर रहे हैं ये इसमें गर्व है खोपड़े से ऊपर से तो गर्व और बाकी शरीर से क्या गर्व करना है मुख्य अलंकार इसकी करता है ना शरीर पूरे शरीर में से विशेष अहंकार कर ध्यान किस पर दिया जाता है चेहरे ऐसा स्टाइल सबका स्टाइल बाल का स्टाइल है कई फुंसी नहीं होना चाहिए इधर कहीं कई हो तो भी चलेगा पर डाल भी प्रसाद पहन लेंगे ना कोई दिक्कत तो है नहीं है कहीं और कुछली हो रहा है कुछ हो रहा है ध्यान देता है और यहाँ इधर उधर हो जाए तो तुरंत तुरंत तुरं तुरं लाझ होगी गंदा लगे खराब लगेगा कहीं दाग ना पुट जाए दाग निकल के तो अच्छा इसी इसी आपको तो चिंतन करने वालों को इस भाग्य के बारे में अच्छी तरह से इस प्रकार समझ लेना चाहिए ये सारे चीज जिनको तुम अभिमान कर रहे हो मेरा यह वास्तव में आपका नहीं जिससे पैदा हुआ उसका है या नहीं। आपका थोड़े इसे कहा जाता है न जब योग्राम इस चिंतन करते प्रत्यार का ये कहा जाता है ये शरीर मेरा नहीं ये शरीर मैं नहीं हूं यह मेरा नहीं है मुझमें नहीं है क्यों क्योंकि भूतों का बना हुआ है ये भूतों का कार्य होने से भूतों का है हम मेरा नहीं कार्य कारण में रहता है तो भूतों में रहता है ये, मुझ में कहा रहता है मुझ में नहीं रहता है अगर मैं नहीं हो सकता ये ये भूत है। तो महत्वपूर्ण चीज वो चिंतन करने के लिए जान के बाद कहा जा रहा है अपना इसे संबंध जोड़ करके अहंकार ममकार जो कर रहे हो अहंता ममता इसको वक्त क्या को भाषकर आत्मयाजी शब्द लाएंगे देखिए शब्द शीर्षण प्राण सिर में होने वाले अक्षी, क्ष श्रवणद्वय दो दो हैं और वाक मुंह से जलन वाणी वागिंद्री की वृत्ति जो चलती है प्राण तस्मा पुरुषा पुरुषात्रवंदे उसी पुरुष पैदा हुए हैं तेजांच सब तार्च दीप्त है सविषय और उनके सात अर्चियों के समान अर्चिया दीप्तियां वृत्तियां होती है इसलिए है वो वृत्तियां स्व विषय अवध्योतना को प्रकाशित करने के निकलती हैं ये वृत्ति प्रयुक्ता प्रकाश होता है फलव्याप्ति वृत्ति चैतन और फल चैतन्य फलपरक लेना यहां तथा सप्त संविधा सप्त विषयाविधाएं क्या है इनके अपने जो सात विषय दो कानून के शब्द विषय है दो अंकों के रूप विषय है दो घ्राणों के गंध विषय है और वाक का भी शब्द विषय है बोलता है नहीं अभिदान विशेष ही समिध्यम प्राण विषम के द्वारा ही यह प्राण है यह बात प्रकाशित होता है दीप्त होता है नहीं तो पता क्या चलेगा आपका कान ठीक है कैसा पता चलेगा जब हम बोलते हैं आप सुन लेते हैं समझते हैं आपका कान ठीक है हम बोलते फिर हाँ करते रहे क्या कान खराब हो गया ठीक सुनते हैं नहीं जोर से बोलता हो सुनता है तो कान खराब है आरोप तो मिशन डालने का टाइम आ गया हाँ। मिशन डालेगा ना फिर और क्या करेंगे तो इस विषयाहा विशेष ही समित प्राणाह विषयों के माध्यम से ही ये मालूम होता है कि प्राण दीप्त हुए हैं इंद्रिया अपने व्यापार में समर्थ हो गई हैं होता होता नहीं तो नहीं होता। सब तो मालूम विषय विज्ञान उस विषय के विज्ञान वृत्तिया महानारायणपनिषद में यदस विज्ञान तजस् तज्जु विज्ञान तज्जुति अने विषय से यह जो विषय का विज्ञान हो रहा है वृत्ति हो रही है यही मानव ज्ञान होम के समान यदि श्रुत्यंतरा किच और सप्तम का इंद्रिय स्थान सात लोक है ये कौन है ये लोक का मतलब इंद्रियों के स्थान है गोलक है स्पिंड जिसमें इंद्रिया रहते हैं और व्यवहार कर रहे हैं इंद्र स्थानी गोलकानी टिप्पण कार सा कर देते जिनमें सारे सप्त प्राण जो है गौणा गौण इंद्रिया गौण इंद्रिया जो है काम कर रही हैं। प्राण के समान प्राण है प्राणा ऐसी चरण दीदी प्राणा नाम विशेषण इदम प्राणापान आदि निवृत्ति अर्था प्राण विशेषण समझो प्राणों प्राणों का इंद्रियों जो पूर्वक जो सब प्राण उसका विशेषण है नहीं तो प्राण शब्द से क्या लेंगे प्राणापानदान समान ज्ञान आदि लेने लग जाओगे आप उसमें निवारण करने के लिए प्राणापान आदि का निवृत्ति करने के लिए यहाँ पर ये सुचर प्राणाद्य द्वारा कह दिया गया था गुहायाम मन शरीरे हृदय व स्वाप काले श्रदय यदि गुहाशया गुहाशिया क्या है यहाँ माने दे शरीर अथवा हृदय जो कि श्राप काल में सोते वक्त शेर इन है इनमें सब सोए हुए रहते हैं लीन तेज गुहाशिया इसे गुहाशिया कर लिया ये सारी इंद्रिया इस शरीर में सोते रहेंगे सपने में काम में नहीं आते ये हृदय में लीन हो गए हैं इसी सपने में काम नहीं आती इंद्रिया इसी सात इंद्रिया हैं इसे जिनका नाम रख रखते गुआशय प्राणिशर सप्तः ऐसा होगा नीता स्थापित ऐसे जो सात कहाँ स्थापित है स्थापित किसके द्वारा स्थापित है नहीं बोल रहे पुरुष पुरुषेण किंतु धात्रा के द्वारा स्थापित सप्त है प्रत्येक प्राणी भेद इसे बार दो बार सप्त सप्ताह के साथ खड़ा सारे इस दुनिया इस्तेमाल करते रहे तो हमारा साथ अपने पास है, हमारे साथ पास सबका अपने अपने पास है साथ साथ दो आंग दो कान दो नाक और जीवाद्रिय सबका अपना अपना अलग अलग है इस सबको साथ साथ, -साथ दे दिया है इसे सप्त सप्ताह साफ बताया गया यानी चाष कर यानी कर्माणि चा विदुषा कर्मा कर्मफलांच कर्मा कर्मफलाश पुरुषा सर्वज्ञा पुरस्तम प्रकरणार्थ इतने मंत्रों के प्रकरण का समुदायर्थ तो बता रहे हैं प्रकरणार्थ निकलता है कि भाई जितने भी आत्मयादिनाम विदुषा त्मचिंतन करने वाले जो विद्वान लोग हैं उन्हें आत्मचि परम चिंतन नहीं लेना है यहां अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व को मानने वाले लोग ऐसे लोगों के लिए जो कर्म उपासना है और उनका फल यह बता दिया और अविद्वानों के लिए कर्म उनके साधन और कर्म के फल सर्वंच जैसे सारी बातें प्रश्न पुरुषा सर्वज्ञा सुन वह जो सर्वज्ञ है उसी से उत्पन्न हुआ है यह संपूर्ण प्रकरण इस खंड का मुंडक के प्रथम खंड का इन आठ मंत्रों के आप आत्मया की व्याख्या के आमगिरी में इसलिए सकलम इधम अहंस परमात्मा भावना पूर्वकम यह सकलम इधम संपूर्ण चीजें अहंस और मैं क्या हो परमात्मा ही वो परमात्मा जैसे सारे घड़े क्या उसी प्रकार से ये सारा जो जो पैदा पैदा और मैं भी मैं भी भी वो परमात्मा ही हूँ यदि भावना पूर्वकम परमेश्वर आराधना बुद्धिया परमेश्वर की आराधना बुद्धि से ये जो एजन करते हैं उनको कहा जाता है आत्मया जी पैसा अतः समुद्र जमे सिन्दबा अतच सर्वा ओषध यूतेषते अंतरात्मा अतः इसी पुष से समुद्र सा तो सम्र निसृत होती हैं विद्यमी हुई है क्षीरुदकला इक्षुदकला दद्युदक, शुद्धोदक, दध्युदकोदकरोदक ये सात सागर है ना नमकीन समुद्र जो आपके चार तरफ है ही है इस पृथ्वी पर उसको कहते हैं क्षारोदक दूध गन्ने का रस घी दही शुद्ध जल सुरा, दारू और क्षार के साथ में टिप्पणी पहाड़ ये भी उसी से हिमालय वगैरह है सर्व रूपा इसी ब्रह्म से गंगा आदि अनेक रूपों वाली नदियां प्रवाहित होती हैं और इसी ब्रह्म से जो संपूर्ण औषधियां जो हविशान और अहविशान सब प्रकार की तथा से उत्पन्न होते रहते हैं। मधुरादिशि अंतरात्मा जिस रस से भूतों से परिवेशित हुआ यह अंतरात्मा स्थित रहता है अतः पुरुषा, अतः मने पुरुषा समुद्र सर्वे क्षाराद्या क्षाराद्य समुद्र है ये सब ये सब इसी से उत्पन्न हुए हैं सर्वे सभी हिमालय आदि पहाड़ भी इसी पुरुष से पैदा हुए हैं मन स्रवंती गंगाद्याद नद्या सर्वरोपा बहु रूपा बहती हैं गंगा आदि नदियां। अनेक प्रकार की हैं इसी पुरुष से बहती है सब अस्मादेव पुरुषा सर्वा औषधि वृद्या इसी पुरुष से सारी औषधियां उत्पन्न होते हैं रसुरा जी सड़वी दो रसवी मधुराजी छह प्रकार के हैं आम लवन कटु कषायत जो प्रसिद्ध है वह तो सारे रस इसी से पैदा हुए हैं नस है न भूत ही पंचमी स्थूल ही परिवेशितिष्ठत जिस रस के द्वारा पोषित होकर के भूतों से पांच प्रकार भूतों के माध्यम से स्थूल स्थूल भूतों के द्वारा परिवेषित तिष्टत परिवेशित तो होकर रहता है कौन रहता है तिष्ट ही अंतरात्मा लिंगम सूक्ष्म शरीरम ये शुभ शरीर जो है ना टिका हुआ है। सुर रहेगा ही नहीं स्तूल शरीर मर जाएगा तो से रह जाएगा वो रसों के कारण शरीर टिका है, है, तो है, तो है, तो है। तो तो दोपहर शाम रात खाना पीना पड़ता है ना रस, रस कहां से जाए आ जाएगा शरीर में अपने आप अंदर से तो प्रकट होगा नहीं डालना पड़ता है सबरे चाय डाला कॉफी डाला नाश्ता पानी है फिर भोजन फिर दोपहर चाय बिस्कुट फिर रात्रि का भोजन फिर सबसे पहले दूध पानी जो मिल जाए है न जितने मिले उतनी डालती रहे ना मिले तो खोई बात है। नहीं है ना मिलने पर तपस्या मान लेंगे जब मिलने पर तपस्या नहीं करना है जब तक मिल रहा है जितने मिल जाए छोड़ना नहीं काम हो मिलने पर भी ग्रहण ना करना तब है संयम आवश्यकता है तो तब नहीं लेना है जितनी अवश्य न्यूनतम शरीर का संजीवन के लिए उतनी ग्रहण करना है और जो काम चल रहा है साधन भोजन चल रहा है जितना उसके जितना उतना रस लिया उतना दूध दही जो भी है सब लेना पड़ेगा शरण माध्यम परम निद्रा साधन ये नहीं होना चाहिए ना आजकल यही हो गया ना शरण माध्यम परम निद्रा साधनम खाल धर्म साधन नहीं है आदमी को होश ही नहीं रहता हमको कितना जरूरी है शरीर को यही पता नहीं अंदाज ही नहीं कर पाते सारा जिंदगी खत्म हो जाता है फिर भी अंदाज नहीं कर पाते हैं। इस शरीर की स्थिति के लिए मुझे कितनी जरूरत है भूख सहानी नहीं होती खाली पेट रहना असंभव ही है बड़ा मुश्किल काम होता है बहुत ऐसे हैं लोग एक दो थोड़ा दुनिया में पूरा ऐसे लोग भरे पड़े विदेश में तो पूछो ही मत बार बार कौन बनाया घर में झंझट होता है होटल में खाने लगेगा पूरा परिवार होटल में खाते घर में बनता ही नहीं हफ्ता में एक आध दिन बनाया और कहा कौन भोजन कर रहा है दिन का तो अलग अलग पति कहीं कहीं न खा रहा है पत्नी कहीं घर में बनता है ऐसे अधिकतर परिवार विदेशों में हो गया कम परिवार जो बहुत धनी लोग है नौकर रखे हुए हैं वो नौकरा नहीं बना रही है नौकर बना रहे सब किनार नहीं तो नब्बे प्रतिशत का यही हाल है विदेश में अब शहरों में यहाँ भी ये वही हाल हो रहा है धीरे धीरे यहीं पर देखिए ऋषिकेश में तिलक रोड रात्रि तो 8 बजे से शुरू करके 12 बजे तक सब खाने पड़ते रहते पूरा भरा रहता घर में क्या बनाते होंगे क्या खाते होंगे 8 तो से 12 वहीं खाना खा रहे पर घर में क्या बना के खाएंगे तो सोना है और सोना क्या हुआ? ऐसी तीर्थ नगरिया भी भ्रष्ट होती जा रही संस्कृत नहीं रसा ये ना रस है ना जिस रस के द्वारा पंचवीभूते पंचभूतों से परिवेषित आत्ष परिवेशित कर रहता है, हाँ। करके रहा है। कौन यह सूक्ष्मिंग शरी, शरीर तद्यंतरालय शरस्य आत्मस्य आत्म तो वर्त अंतरा अरे शरीर से और आत्मा के पीछ में शरीर का नाम अंतरा तो क्यों रखा आपने तब का कारण यह है तभी अंतरालय बीच में किसका बीच में है यह शरीर और भीतर में जो आत्मा इन दोनों का बीच में अंतराले शरीर आत्मश अंतरालय आत्मे आत्मा के समान वो भी है इसीलिए उसका नाम रख दिया हमने अंतरात्मा सूक्ष्म शरीर का नाम हो गया अंतरा बीच में रह रहा है आत्मा के समान जो उसका नाम अंतर कौन रह रहा है बीच में रह रहा है किन दोनों के बीच में स्थूल शरीर और अंदर में कारण शरीर इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है पुरुषे वेदम विश्वम कर्मो तपो ब्रह्म परामृदम एक वेद निहितम गुहाया पुरुष इदं विद्याग्रंथि विचरती हौम विश्व इसलिए तो नहीं, नहीं कुछ उसे पदा हुआ है इदम विश्व मैंने सर्व विश्व करते है सर्व पुरुष कर्म तप ब्रह्म पराम सारा जगत अग्निहोत्र कर्म और ज्ञान रूपी तप ये सब पुरुष स्वरूप ही है ऐसा परामृत स्वरूप ब्रह्म ही है ब्रह्म परामृत्यो वेद नियाम उसे जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है ऐसा जो जानता है हे सोम्य सौ अविद्या विकरती वह इस विज्ञान के द्वारा इस लोक में यह मन इस लोक में जीते जी शरीर में जिंदा रहते हुए ही अपने अविद्या की ग्रंथियों को छेदन करना होता है जो ऐसे विज्ञान वाला होता है एवं पुरुषात् सर्विदम प्रसूतम इस प्रकार से अपरविद्या का विषय भूता समस्त जो ब्रह्मांड है वह इसी से इस पुरुष से उत्पन्न है अतः तो वाचारम्भ विकार नाम अंडृतम पुरुष सत्यम इसलिए जितना भी विकार है वह वाचारम्भ वाणी के मात्र ही है नाम मात्र के लिए संज्ञा मात्र ही है अंडृतम इसलिए मिथ्या है पुरुष सत्या पुरुष यही एकमात्र सत्य वस्तु अतः विश्व सर्वम इसलिए पुरुष ही यह सब कुछ है संभो समझो पुरुष पुरुषे वे सर्वम न ना विश्वम नाम पुरुषाद अन्य किंचित अस्थि ये संपूर्ण जगत नाम का जो चीज है वो पुरुष से अलग कोई भिन्न वस्तु नहीं पुरुष में कल्पित है आरोपित है चित्र के चित्र के समान है भोगतम बहुत किसके जानने के बाद ये सब कुछ जान लिया जाता है इस प्रश्न का जवाब दे दिया है एक परस्विन आत्मनि सर्व कारणी पुरुष विज्ञाते यहा पर सल कारण इस पुरुष के जाने जाने पर पुरुषे क्या जाना आपने पुरुष ही सारा है नान्य दस्ती, कुछ नहीं है इति ऐसा आप जान लोगे ऐसे जान लोगे आप सारी चीजें किम पुणिधम विश्वते विश्व क्या चीज है सर्व क्या चीज है कथे जो भी हैग्निहोत्राद अग्निहोत्रादिपा तर्म। तपो मने उपासना ज्ञान तत्कृतम और से प्राप्त होने वाले फल अन्य अलावा और अन्य कुछ भी ना होने से इतना ही है यह सब कुछ समझाओ कारण उपासना और उनसे भिन्न उनका फल ये तीन के अलावा ये संसार। कर्म उपासना और उनका उन दोनों से अलग भूता उनका फल तीन के अलावा संसार राम का चीज कुछ भी नहीं है वाया जो तीन की जय कर्म उपासना और लोक ये ब्रह्म का कार्य तस्मा सर्व ब्रम्म इसे कार्य का आधे करके दृष्टिकोण से विचार करके देखोगे तो सब कुछ ब्रह्म ही है परामृतम परम अमृतम अहमे वे, वे इसलिए वह पर ब्रह्म परमात्मा जो अमृत है परम तत्व निर्देश अमृतत्व है वह मई हूँ वेदा ऐसा जो जानता है ऐसे कैसे जानेगा वो वह निहित स्थितम गुहाय हृदय सर्व प्राणी नाम प्राणियों का हृदय में स्थित है जो आत्मा है वही संपूर्ण जगत का कारण है वही ब्रह्म है वही निर्देश अमृत है वही मई ऐसा जो जान विज्ञान आप वह व्यक्ति किस प्रकार के विज्ञान की वजह से अविद्या ग्रंधिं, ग्रंधिं, इव ग्रंधिं। अविद्या गांठ ये कोई गांठ नहीं है वास्तव में गांठ समान गांठ क्यों दृढ़ी अविद्या वासना क्योंकि अविद्या वासना अत्यंत दृढ़ जिसे गांठ दृढ़ हो जाता है उसे खोलना मुश्किल है तो काट ही देते हैं अधिकतर आसान थोड़ी गांठ को खोलना बहुत ही उसमें क्या चाहिए चाहिए एकाग्रता चाहिए सही सही देखो कां से फंसा पड़ा है निकालो हड़बड़ाओगे तो कहा बस दिमाग गर्म हो जाएगा और काटी गए यही होता है लोगों कांटे के गोलों के ऐसे फसे थे कैसे हम लोगों ने निकाला ना आसान तो वो काम ऐसे उलझनों को सुलझा सकोगे हमने आप जीवन की उलझन को सुलझा लोगे जमाने परीक्षा होती थी एक हमारे आया था ऑस्ट्रेलिया से हमारे गुरु का आश्रम एक व्यक्ति आया बाद उसका नाम रखते थे गुरु जी ने मोक्ष प्रियनंद जब आया वो पीछे पड़ा हम लोगों के यहाँ जो आता है दो चार दिन हम लोग उसको कोई काम नहीं देते खाओ पिओ्रम विश्राम से आया कहा से आया तीन दिन के बाद से वो बताते वो हम लोगों ने कोई सेवा नहीं दिया तो गुरु जी को पहले ही सत्संग में कह रहे शाम जी है तो आपके आश्रम की व्यवस्था मतलब ठीक नहीं है हम आए हैं बैठे खा रहे हैं अरे गुरु आश्रम गुरु बना रहे कि हम आए हैं आपको गुरु आश्रम मन के आ गए हैं तो हमको सेवा मिलना चाहिए अच्छा ठीक ठीक है ठीक है फिर रात को, हम को बोल दिए स्टोर रूम में जितने ना गंठ फड़ा हुआ सारे अल्ट्रम पट्रम हुआ धागे बुरा गट्ठा बराबरी <laughs> तो वालों को बोला जितने आपने घंटा सब दे देखो दे घाट वाली को सबने फिर एक घाट वगाना है फिर एक बनाना लंबा सा घाट घंट डांग लगा कर पहले अलग अलग करो फिर उसको घाट डाग एक लंबी रस्सी बना उसको दे लगा रहा लगा रहा चार दिन लग गया लगा रहा तो गुरुज ने घात देखा कितना थे और चाकू नहीं ब्लेड नहीं कुछ नहीं अपने नाखूनों से लगा रहा पूरी ड्यूटी आठ आठ घंटा लगाओ यहाँ से दस रुटे लोगों के दिमाग खराब हो जाते लाओ चाकू लाओ काट देते वो चार दिन लगाए उसने एक बोरी पूरा सुलझा करके एक गोला बना के दे दिया दीजिए गुरु जी तब तो गुरु ऐसे ही व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी है जितना धैर्य है हर उलझन को सुलझाने में जो समर्थ होता है धैर्य खोता नहीं उसमें तो व्यक्ति अपने जीवन को उलझन को सुलझा सकता है दूसरा नहीं अब है ऑस्ट्रेलिया में ही वापस भेज दे उसको वहां एक शाखा का महान में अच्छा साधक अच्छा है ध्यान तो ये कह रहे हैं गांठ तो गांठ के समान क्योंकि सा इतना दृढ़ इतना दृढ़ है इसलिए उसको गांठ कह दिया जा रहा है वह गांठ विक्षिपती नाशे थी नाश कर देता है वह व्यक्ति इस विज्ञान मरने के बाद कदे जीवन नेवा जीवन ने नृदाजन यहां जीते जीव कर लेता है मरने के पश्चात नहीं हे सौम्य हे प्रिय दर्शन ऐसे को संबोधन अरूपम सब अक्षरण प्रकारण न प्रकार विज्ञे ऐसा रूप आदि रहित उस अक्षर तत्व को किस प्रकार से जानने हैं और तो कैसे जाना जा सकता है उसी बात को समझाने के लिए यह अगला मंत्र तो अगले इन अगले खंड का दूसरे के दूसरे खंड का पहला मंत्र आरंभ होता है अभी सन्नि गुहाचरण नाम महत्पद मत्रिषच्चेदे दान सदसद विज्ञान वरिष्ठ प्रजा आवि सन्नि गुहाचर वह प्रकाश मान ब्रह्म प्रकाश साब के हृदय में गुहाचरम साब्य हृदय में सन्नीतम साम्य प्रकाश स्थित वह श्रवण आइंद्रियों के द्वारा बुद्धि रूपी गुफा में उपलब्ध होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा गुहा और महत सबसे बड़े होने के कारण से उसका नाम महत है। पदम महत्व इसी में चलने फिरने वाले पक्षी आदि सारी चीजें जितने भी हैं समर्पित है गम्यते इति पदम प्राण निमिष्ट करने और वाले कंपने घूमने फिरने वाले चलने फिरने वाले उड़ने वाले प्राण क्रिया करने वाले मनुष्यवि एवं उन्मेषारी क्रियाओं करने वाले सभी जीव इसी में समर्पित है यद तो जानता तुम इसे जो ऐसा जानता है वह यह जो है कैसा जानता है उसको सद सद वरे सत और असत माने मूर्त और अमूर्त स्वर्ग सब कैसा है वरेण्य प्रार्थनीय प्रजा नाम प्रजाओगे विज्ञान विज्ञान से परे है फरम और सभी यद वरिष्ठ और श्री श्रेष्ठ पदार्थों तो में भी श्रेष्ठ जानो जानत हो ऐसे तुम उसको जानो हो आवी शब्द प्रकाशवाची, तीसरे प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश मान सदा भावेदित्य यह ब्रह्म विश्व के उपलब्धि रूप से विश्व का अनुभूति के माध्यम से निरंतर प्रकाशन प्रकाशित होता हुआ सदा ही हमें उपलब्ध ही हो रहा है ऐसा इसकी भावना करनी चाहिए ऐसे बार बार क्या जरूरत वाक्यार्थ सेवा पुनः पुनर्भावना युक्ति अनुसंधान से उपाय वाक्यार्थ को वाक्यर्थ पुनर् पुनर्भावना करना उसकी युक्ति से समझना अनुसंधान करना यही ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ उपाय है इसे जान के कहा जा रहा है षकार कहते हैं आव ही मन प्रकाशम संघादि उपाधि भी वागादि आदि उपाधियों के माध्यम से वह अत्यंत निकट है सम्यक प्रकार से स्थित है वाघाली उपाधियों के माध्यम से ज्वलित भ्राजतींत्र साब कहता है ज्वलती भ्रजती शब्दादी उपलब्ध मानव शब्दादियों को उपलब्ध करते हुए मानव वह ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि उपाय धर्मेर आविर्भूतम लक्षते लक्ष्य त्रदप्राणीना सगल प्राणियों का हृदय में मानव ब्रह्म ही लक्षित हो रहा है किनके माध्यम से दर्शन श्रवण मन विज्ञान आदि उपाधि के धर्मों के द्वारा वह आत्मा ब्रह्म ही आविर्भूत हो रहा है प्रकाशित हो रहा है समझो इस हृदय के अंदर सगल प्राणियों का इस विषय में इष्टपुराण का श्लोक दिया जाए कि नीचे तदात्मरूप नान्य तथो भाति न चान्य स्वभाव संवित प्रतिभाति कवल गृहीतेमृश कल्पना यदस्ति यद जो है और जो भाषित हो रहा है वह सब आत्मरूपी है तो अन्यत् न भाति न अस्ति उससे अन्य कुछ भी न भाषित हो सकता है नहीं है स्वभाव समित प्रतिभा केवलम स्वभावत यह ज्ञान ही अनेक प्रकार से होता है और उसको आप झूठे क्या मान रहे यह ग्राही है और मैं ग्रहिता हूं ग्राही ग्रहित्री ग्रहण भेद मृषे वकना व्यर्थ कल्पना ऐसा समझो कल अविद्या प्रतिबंधिका क्योंकि अविद्या सर्विज्ञान प्रतिबंधित होती है तो निवृत्ति ही पुरुष विज्ञान में विज्ञान के द्वारा हो सकता है तभी अविद्या टूटेगी उसके बिना तो नहीं होगा तब आवे वह जो प्रकाश है वही क्या है वो ब्रह्म भाष्यकार हरकत है यदि ब्रह्म सम्यक स्थितम सम्यक् प्रस्थित है कहां स्थित है हृदय के अंदर तत् उसी का नाम गुहा हृदय क्या विचरवाया तब दर्शन श्रवण आदि प्रकार गुहाचर में प्रत्यात्म दर्शन श्रवण आदि के उपलब्धि के माध्यम से अनुभूति के माध्यम से मानो इस हृदय के अंदर चलने के समान चलता हुआ वह चैतन्य का प्रकाशी है और जोशा नहीं है ऐसा यह प्रसिद्धि है